गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो संतनों से संकलित प्रवचन नंबर छियासी भाग दो भगवान का धीमा स्वर लोग कहते हैं भगवान को जानना है लोग कहते हैं भगवान कहां है लोग कहते हैं भगवान दिखला दो दर्शन करा दो लेकिन भगवान अगर तुम्हारे सामने भी खड़ा हो तो तुम दर्शन न कर पाओगे तुम्हारी आंखें बंद भगवान तुम्हारे कानों के पास चिल्लाए चीखे तो तुम सुन न पाओगे तुम्हारे कान बंध है तुम्हारे भीतर इतना शोरगुल है तुम अपने सोरगुल को सुनोगे कि भगवान की आवाज सुनोगे उसकी आवाज बड़ी धीमी है भगवान चिल्लाता नहीं फुसफुसाता है उसकी आवाज में आक्रमण नहीं उसकी आवाज एक धीमे स्वर की भांति है शून्य स्वर की भांति है संगीत की एक तरंग की भांति है तुम जब तक शांत न हो जाओ तब तक तुम उस तरंग को न पकड़ पाओगे जब तुम शांत हो जाओगे तभी तुम पकड़ पाओगे और शांत होते ही तुम हैरान होगे कि हम कहां खोजते फिरते थे उसने तो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं लेकिन यह तो बड़ी दूर की बात हो गई कि वृक्ष में तुम्हें किसी दिन भगवान दिखाई पड़े बुद्ध में नहीं दिखाई पड़ता कृष्ण में नहीं दिखाई पड़ता।, पड़ता कबीर में नहीं दिखाई पड़ता नानक में नहीं दिखाई पड़ता यह तो बहुत दूर की बात हो गई कि पत्थर में दिखाई पड़े अब देखो आदमी कैसा अद्भुत है मंदिर में पत्थर की मूर्तियां बनाकर बैठा है तुम्हें जीवित मौजूद कोई हो तो दिखाई नहीं पड़ता पत्थर की मूर्ति में कैसे दिखाई पड़ेगा तुम्हें चलता फिरता हंसता हुआ भगवान भी दिखाई नहीं पड़ता बोलता जागता श्वास लेता भगवान दिखाई नहीं पड़ता पत्थर की मूर्ति में कैसे दिखाई पड़ेगा पत्थर की मूर्ति में तो अंतिम रूप से दिखाई पड़ सकता है जब सब जगह दिखाई पड़ गया तब दिखाई पड़ सकता है पत्थर की मूर्ति यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकती यात्रा का अंत भला हो कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है अमुक गांव का मार्ग बहुत खराब वहां भूल के मत जाना अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है कांटे छाया भी नहीं है और सरोवर भी नहीं है अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है बड़े छायादार वृक्ष हैं स्वच्छ सरोवर भी बुद्ध सुनते चौंकते सोचते होंगे कि मैं तो सोचता था ये अब भीतर के मार्ग की बात शुरू करेंगे ये अभी भी बाहर के मार्गों की सोच रहे हैं सूखे मार्गों से कुछ नहीं मिलता छायादार मार्गों से भी कुछ नहीं मिलता बाहर के सब मार्ग भटकाते कोई मार्ग पहुंचाता नहीं और बाहर के सराबरों सरोवरों से कहीं प्यास बुझी है जीवन की त्रसा बुझी है जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है और बाहर के वृक्षों से किसी को छाया मिली जब तक कोई अपने अंतरतम की छाया में ना बैठ जाए तब तक कोई छाया नहीं है तब तक सब धोखा है बाहर तो प्रपंच है माया है बाहर तो समय को बुलाने और काटने के उपाय बाहर उपलब्धि नहीं है बाहर तो खोना ही खोना है खोना हो तो बाहर जाना पाना हो तो भीतर आना और कोई कह रहा है फला नगर का राजा बड़ा श्रेष्ठ उस नगर का नगर सृष्टि भी वस्तुतः श्रेष्ठ है कारण कारण यही वे दान देते और कहने वाला यह भी कह रहा है कि और दूसरे गांव भी हैं वहां भूल के मत जाना वहां का राजा महाकंजूस महाकृपण वहां का नगर सेठ कृपण इतना ही नहीं वहां की प्रजा भी कृपण है जैसा राजा तैसी प्रजा वहां से तो अपना भिक्षा पात्र भी बच के लौट आए तो बहुत चोरी हो जाने का डर है चीवर भी चोरी चला जाएगा मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन गांव का काजी हो गया था पहला ही मुकदमा आया एक आदमी को गांव के बाहर लूट लिया गया था वो आदमी भागा हुआ आया उसने कहा कि महानुभाव आपके गांव के बाहर में लूट लिया गया सब लूट लिया गया मेरी पोटली ले ली गई मेरी पोटली में रुपए थे वो ले लिए गए मेरा घोड़ा भी छोड़ा लिया यही नहीं मेरे कोट कमीज़ मेरी धोती भी उतार ली बहुत लुटेरे देखे हैं मगर ये भी कोई लूट हुई सिर्फ अंडरवियर पहने था मुल्ला ने उसका अंडरवियर देखा और कहा कि अंडरवियर नहीं छीना उसने कहा कि नहीं उन्होंने कहा तो फिर वो किसी और गांव के रहे होंगे इस गांव में तो जो भी काम हम करते पूरे करते तू तो दूसरे गांव में जाके अपनी फरियाद कर ये मेरे गांव का मामला हो ही नहीं सकता तो भिक्षु कह रहे थे कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां अपनी वस्तुएं बचा के लौट आओ ज्यादा उनके पास है भी नहीं तीन चीवर होते थे भिक्षु के पास भिक्षा पात्र होता था इतनी उसकी पूंजी थी मगर ये बड़े मजे की बात है कि पूंजी कम हो कि ज्यादा हो इससे लगाव में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके पास महल है वो महल ना खो जाए इससे डरता है और जिसके पास लंगोटी है वो लंगोटी ना खो जाए इससे डरता है जहां तक खोने के भय का संबंध दोनों का भय बराबर होता है इसमें जरा भी फर्क नहीं होता तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो तुम उतने ही भयभीत होते हो तुम्हारे पास एक रुपया है तो भी तुम उतने ही भयभीत होते हो वो एक रुपया खो जाए तो तुम्हारी पूरी संपदा गई लाख खो जाए तो उसकी पूरी संपदा गई भय बराबर है इसलिए ख्याल रखना ये मत सोचना कि तुमने महल छोड़ दिया और कुटिया में रहने लगे तो तुम्हारी संपत्ति पर मोह की स्थिति कम हो गई इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा वह मोह जो महल पर लगा था झोपड़ी पर लग जाएगा तिजोरी छोड़ दी और लंगोटी हाथ में रह गई तो जो तिजोरी पर लगा था वो लंगोटी पर लग जाएगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं चीजों की संख्या से तुम्हारे परिग्रह का कोई संबंध नहीं परिग्रह तो भाव की दशा है परिग्रह से मुक्ति तो समझ से होती है कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है ज्यादा से ज्यादा मैं उपयोग कर सकता हूं फिर सब पड़ा रह जाएगा परिग्रह का छुटकारा वस्तुओं के छोड़ने से नहीं होता अब ये भिक्षु सब छोड़ के आ गए इनमें बहुत बड़े बड़े घरों के लोग थे क्योंकि बुद्ध खुद राजा के बेटे थे तो राज परिवारों के लोग उत्सुक हुए स्वाभाविक बुद्ध का संबंध राज परिवारों से था मित्रता राज परिवारों से थी राजकुमारों के साथ पढ़े लिखे बड़े हुए थे उनका संपर्क देश के श्रेष्ठतम वर्ग से था संपन्नतम वर्ग से था तो जब बुद्ध संन्यास्त हुए तो इस देश का जो श्रेष्ठतम संपन्न वर्ग था उसके बेटे बेटियां बुद्ध के साथ चल पड़े स्वाभाविक अब रहस के साथ कोई राजा नहीं हो जाता सन्यासी रैदास के साथ चमारी सन्यासी होते स्वाभाविक बुद्ध जब संन्यास्त हो गए तो एक लहर फैली एक हवा फैली बुद्ध का जिनसे संबंध था वो भी चल पड़े बड़े घरों से लोग आए थे सब छोड़ के आए थे न मालूम कितना धन न मालूम कितना पद छोड़ के आए थे लेकिन एक एक चीवर के लिए लड़ने लगे एक एक चीवर को बचाकर रखने लगे रात अपना चीवर टटोल के देख लेते थे कोई चुरा के तो नहीं ले गया अपने भिक्षा पात्र पर ऐसा मोह करने लगे कि जैसे ये कोई साम्राज्य हो आदमी अद्भुत इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आंगन कितना बड़ा है छोटा हो तो उसमें तुम उतने ही लग जाते हो बड़ा हो तो उतने ही लग जाते हो इसलिए बड़े आंगन और छोटे आंगन की चिंता मत करना चित्त को बदलना फिर वह भिक्षु कह रहा था दान देने वाले अब रहे ही नहीं अब कहां वे पुराने दिनों की बातें वो स्वर्ण युग अब रहा जब लोग देना जानते थे और सभी संस्थाओं ने दान को धर्म का मूल कहा है अभी भी समझने जैसी बात है साओं ने धर्म को दान के साथ पर्यायवाची कहा है निश्चित कहा है लेकिन इसका मतलब बड़ा अनूठा लिया लोगों ने तुम भी देखते ना भिकारी द्वार पे आके खड़ा हो जाता है वो कहता है धर्म का मूल दान लोभ पाप का बाप बखाना दो क्योंकि देना धर्म का मूल है अगर दो तो धार्मिक अगर ना दो तो अधार्मिक मैंने सुना है एक गांव में एक महाकंजूस था उसने कभी किसी को दान ना दिया एक मंदिर बन रहा था तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार और कोशिश कर लें आखिरी कोशिश है ये अब दोबारा इसके घर कभी ना जाएंगे कभी उसने किसी को दिया ही ना था फिर भी एक कोशिश कर लेनी जरूरी है एक और कोशिश सही एक आखिरी प्रयत्न वे गए उन्होंने बड़ी दान की महिमा समझाई और वो थोड़े थोड़े उस प्रभावित भी हुए प्रसन्न भी हुए प्रफुल्लित भी हुए क्योंकि कंजूस उत्सुक दिखाई पड़ रहा था उसकी आंखों में थोड़ा भाव मालूम हो रहा था उन्हें लगा कि शायद आज जो कभी नहीं हुआ हो जाएगा कंजूस को बहुत प्रभावित देख कर उन्होंने कहा कि आप बोलिए आप कितना दान देते हैं आप उत्सुक भी दिखाई पड़ रहे हैं हम धन्यभागी कंजूस ने कहा दान नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं तुम्हारी बात से मैं उत्सुक हो गया प्रभावित हो गया मैं भी अब दान ही मांगूंगा यह फिजूल की बात है दूसरा काम क्यों कर जब दान इतनी बड़ी बात है तो क्या दुकानदारी में पड़े रहना अब मैं भी दान ही मांगूंगा दान को धर्म का मूल कहा था भिगमंगों के लिए नहीं यह तो कुछ उल्टी बात हो गई जिनके पास है वो देने में रांची हो इसके लिए कहा था जिनके पास नहीं है वो छीनने को तत्पर हो जाएं, इसके लिए नहीं कहा था देने का एक मजा हो जरूर दान धर्म है क्योंकि देने में धर्म है जो हो देना लेकिन भिखारियों ने इसको अपना शास्त्र बना लिया इस देश में जो इतने भिखारी पैदा हो गए उसका कारण यही उन्होंने कहा कि देना पड़ेगा ही क्योंकि दान तो धर्म है नहीं दिया तो पापी हो नरक में सड़ोगे देखते हो ना अगर भिखारी को न दो तो गालियां देता जाता है वो नरक में भेजने का उपाय करता जाता है और बिल्कुल आश्वस्त कि तुम नरक में पड़ोग उसने तुम्हें एक मौका दिया था दान देने का यह तो कुछ उल्टी बात हो गई धर्म के साथ अक्सर ऐसा हुआ है कहा कुछ जाता है हो कुछ जाता है उल्टा हो जाता है कहा था देने वाला दे ये तो लेने वाला लेने को उत्सुक हो गया ये बात की उल्टी परिणति हो गई भिक्षु बड़े उत्सुक हैं जहां दान मिलता है कहते हैं वहां श्रेष्ठ जन और जहां दान नहीं मिलता वहां अश्रेष्ठ जन लेकिन उनकी नजर क्या है तुम्हारी नजर में भी धन का ही मूल्य है जो दे देते हैं वो श्रेष्ठ और जो नहीं देते वो श्रेष्ठ नहीं तो तुम ऊपर से लगते हो कि धन को छोड़ा है लेकिन धन को अभी छोड़ा नहीं देखते ना किसी महात्मा का व्याख्यान चल रहा हो और कोई धनपति आ जाए तो व्याख्यान भी बीच में रुक जाता है वो कहता आइए सिर्झिए आइए बैठिए मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई भी महात्मा आए तो मैं सुनने जाता था इत देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बात में सब महात्मा राजी थे कि गांव के जो सेठ थे बड़े सेठ वो कभी भी समय पर तो आते नहीं थे बड़े आदमी कहीं समय पे आते जब सब आ जाते महात्मा भी बोलना शुरू कर देते उन्हीं का मंदिर था वो उसी में महात्मा ठहरते उन्हीं का भोजन करते महात्मा बोलना शुरू कर देते तब वो आते कभी पंद्रह मिनट बाद कभी बीस मिनट बाद महात्मा तत्क्षण रुक जाते कहते आइए सेठ जी आइए मैं एक दफा उनके मंदिर में सुनने गया था ब्रह्म चर्चा चल रही थी और एकदम सेठ जी बीच में आ गए तो महात्मा जी ने कहा आइए सेठ जी आइए बैठिए, मैं खड़ा हुआ मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं मालूम होता ब्रह्म से भी कोई बड़े आ गए ये ब्रह्म की चर्चा चल रही थी सेठ जी कौन है और सेठ का बीच में आने का प्रयोजन क्या है और तुम्हें यह देखने की जरूरत क्या है कि कौन आदमी बीच में आया पीछे आए हैं तो बैठेंगे लेकिन आगे बुला के बिठाना बोलने को रोक देना यह मेरी समझ में नहीं आता है किस तरह की ब्रह्म चर्चा चल रही लेकिन ऐसा ही चलता है जिनको तुम महात्मा कहते हो उनका ध्यान भी धन पर ही लगा है धन है तो मूल्य है धन नहीं है तो निर्मूल्य हो गया सब ये भिक्षु भी दान की ही बात सोच रहे हैं जो दान देते हैं वो श्रेष्ठ जो इन्हें देते हैं वो श्रेष्ठ जो नहीं देते वो अश्रेष्ठ ये कोई कसौटी नहीं हो सकती और इस कसौटी सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि इनका मन अभी भी धन में उलझा है। और कोई अन्य कह रहा था सुंदर स्त्री पुरुष देखने हो तो उस, उस राज्य में जाओ सारी शिक्षा यही है कि मनुष्य देह नहीं है अब देह में सौंदर्य और असौंदर्य की बात सोचना बड़ी साधारण जन की बात है मनुष्य के भीतर जो है वो निराकार है अरूप है निर्गुण है उसकी तलाश में आए लेकिन नजर अभी भी चमड़ी पर लगी कौन सुंदर कौन असुंदर तो अभी भी सपनों में खोए अभी भी कुछ अंतर नहीं पड़ा है अभी भी संसार चल रहा है ठीक अपनी जगह चल रहा है भगवान ने यह सब सुना स्वभावता चौंके उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वाह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं शर्म नहीं आती संकोच नहीं होता लज्जा नहीं लगती थोड़ा सोचो क्या तुम कह रहे हो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 लहर की भांति है ये जीवन अभी है अभी नहीं है इसलिए एक क्षण भी खोने जैसा नहीं है एक क्षण भी गमाने जैसा नहीं है सारे समय को जितना समय मिला है अंतर यात्रा पर समर्पित कर दो इन्हीं वाह मार्गों पर जनन जन्म भटकते रहे अभी भी थके नहीं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 फिर बुहारी मारने से कुछ भी ना होगा फिर तो बड़ा आयोजन करना होगा तब कहीं यह बट वृक्ष निकलेगा क्रेन लानी पड़ेगी या लकड़हारे लाने पड़ेंगे इसे काटना पड़ेगा तब कहीं ये दूर होगा और यह जो भीतर कृत्य के वृक्ष बड़े हो जाते हैं इनकी जड़ें तुम्हारे प्राणों में फैल जाती ये तुम्हारे चित्र को सब से आच्छादित कर लेते इनको उखाड़ना अपने को तोड़ने जैसा होता बड़ा पीड़ादायी है